श्री गर्ग संहिता विश्वजीत खंड इकतालीसवां अध्याय शकुनी का घोर युद्ध सात बार मारे जाने पर भी उसका भूमि के स्पर्श से पुनः जी उठना अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा युक्तिपूर्वक उसका वध नारद जी कहते हैं राजन शेष दैत्यों को लेकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए बलवान वीर शकुनी दिव्य मनोहर अश्व उच्च सर्वा पर आरूढ़ हो क्रोध से अचे सा होकर धनुष के टंकार करता हुआ भगवान श्रीकृष्ण के भी सम्मुख युद्ध करने के लिए आ गया रणधुर्म दैत्य सपनी तथा तो उसकी सेना का पुनः आगमन देख समस्त विष्णुवंशियों ने अपने अपने आयुध उठा लिए। उस समय दैत्यों का यादवों के साथ घोर युद्ध हुआ वीरों के साथ वीर इस तरह जूझने लगे जैसे सिंहों के साथ सिंह लड़ रहे हो राजन मेघ की गर्जना के समान बारम्बार कोदंड की टंकार करता हुआ शकुनी सबके आगे था उसने नाराजों द्वारा दुर्दिन उपस्थित कर दिया बाणों का अंधकार छा जाने पर सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान गर्वध्वज अपने उस धनुष से उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे इंद्र इंद्रधनुष से मेघ की शोभा होती है साथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक ही बाण से लीलापूर्वक असुर शकुनी के बाण समूहों को काट डाला मिथलेश्वर युद्ध में अपने कोदंड को कान तक खींचकर शकुनी ने भगवान श्रीकृष्ण के हृदय में दस बाण मार मारे तब प्रलय समुद्र के महान आवर्तों के भीषण संग संघर्ष के समान गंभीर नाथ करने वाली शकुनी के धनुष की प्रतंक्षा को श्रीकृष्ण ने दस बाणों से काट डाला नरेश्वर मायावी दैत्य शकुनी सबके देखते देखते स्वरूप धारण करके श्रीहरि के साथ युद्ध करने लगा तब साक्षात भगवान श्री कृष्ण एक सहस्त्र रूप धारण करके उस दैत्य के साथ युद्ध करने लगे वह अद्भुत सी बात हुई बलवान दैत्यराज दैत्य ने माया के बनाए हुए अग्नि घुमाकर उसे श्रीहरि के ऊपर चला दिया तब कुपित हुए परिपूर्णतम महाबाहू श्रीहरि ने उस त्रिशूल को वैसे ही काट दिया जैसे तीखी छोच वाला गरुड़ किसी सर्प को टूप टूप कर डाले तद अंतर से भरे हुए महाबाहू श्रीहरि ने सपने के मस्तक पर अपनी गदा चलाई तथा उस बद्रतुल्य गदा की चोट से उस दैत्य को घोड़े से नीचे गिरा दिया गदा की चोट से पीड़ित हुआ दैत्य क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया फिर युद्धतल में अपनी गदा लेकर वह माधव के साथ युद्ध करने लगा उस समय रणमंडल में गधाओं द्वारा उन दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ गदाओं के टकराने का चटचट -चट शब्द वज्र के टकराने की भांति सुनाई पड़ता था श्री कृष्ण की गदा से चूर चूर होकर शकुनी की गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी वह युद्ध में सबके देखते देखते अंगार की भांति धकने लगी जैसे पर्वत की कंदरा में दो सिंह लड़ते हों जैसे वन में दो मतवाले हाथी जूझते हों उसी प्रकार सम्रांगण में वे दोनों श्री कृष्ण और शकुनी परस्पर युद्ध करने लगे शकुनी ने श्री कृष्ण को सौयोजन पीछे कर दिया और श्रीकृष्ण ने उसे भूतल पर सहस्त्र योजन पीछे कर पीछे ढकेल दिया तब त्रिभुवननाथ नाथ श्रीहरि ने उसे दोनों भुजाओं में पकड़कर जांघों के धक्के से जमीन पर वैसे ही पटक दिया जैसे किसी बालक ने कमंडलू फेंक दिया हो इससे उस दैत्य को कुछ व्यथा हुई फिर उस युद्ध दुर्म दुराचारी ने जारूदी पर्वत को पकड़कर उसे श्रीकृष्ण पर चला दिया पर्वत को अपने ऊपर आता देख कमल भगवान श्री कृष्ण ने पुनः उसे उसी की ओर लौटा दिया इस प्रकार जय शब्द का उच्चारण करते हुए वे दोनों एक दूसरे पर उसी पर्वत के द्वारा प्रहार करते रहे राजन उस पर्वत के आधार से उन दोनों ने चंद्रावती पुरी को भी चूर्ण कर कर दिया उस समय दैत्य स्वप्नि ने अत्यंत कुपित हो ढाल तलवार उठा ली और महात्मा श्री कृष्ण के सामने वह युद्ध के लिए आ गया तब भगवान सारंग सारंगधर ने अपना सारंग धनुष लेकर उसके ऊपर ऐसा अर्धचंद्रमुख बाण का संधान किया जो युद्धतल में ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान उद्भासित हो उठा सारंग धनुष से छूटा हुआ वह दिव्य बाण दिंग मंडल को विता हुआ शुकनी का मस्तक काटकर भूमि का भेदन करके तल लोक में चला गया उस समय दैत्य शुक् प्राण शून्य होकर युद्ध तल में गिर पड़ा भूमि का स्पर्श होते ही वह क्षण भर में पुनः जीवित हो उठा अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ से धड़ पर रखकर वह युद्ध करने के लिए पुनः उठ खड़ा हुआ वह अद्भुत सी घटना हुई इस प्रकार श्री कृष्ण के हाथ से सात बार मारे जाने पर भी वह महान असुर भूमि के स्पर्श से जी उठा तथा राहु की भांति फिर उठ खड़ा हुआ अब वह अकेले ही यादव कुल का संहार करने के लिए उद्यत हुआ वन नल की भांति उस शक्तिशाली महादत्य ने तत्काल यादव सेना में प्रवेश किया उसने घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों सहित महावीर घोड़सवारों को तथा मधमत्त हाथियों को भुजाओं से पकड़कर आकाश में लाख योजन फेंक दिया किन्ही हाथियों का मुंह किन्हीं के दोनों चकंदे तथा किन्ही के दोनों कक्ष पकड़कर फेंकता हुआ वह दैत्य कालाग्मी रुद्र के समान जान पड़ता था उस दैत्य के दोनों पैरों और हाथों ने उस महासमर में जब भारी आतंक उत्पन्न कर दिया और महात्मा श्री कृष्ण सेना में जोर से हाहाकार होने लगा तब विश्व रक्षक साक्षात भगवान श्रीकृष्ण ने साधु पुरुषों की रक्षा के लिए अपने अस्त्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया उनके हाथ से छूटा हुआ तीखा सुदर्शन चक्र प्रयकाल के कोटि सूर्यो की दीप्तिमती प्रभा प्रज्वलित हो उठा उसने उस महायुद्ध में शकुनी के सुदृढ़ मस्तक को उसी प्रकार काट लिया जैसे वज्र ने वृत्तासुर का मस्तक काट, काटा था तब तक भगवान श्री कृष्ण ने महासमर में मरे हुए शकुनी को बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया फिर श्रीपति ने यादवों से कहा तुम तो लोग इसके शरीर को बाणों से ऊपर ही ऊपर फेंकते रहो नारद जी कहते राजन श्रीहरि के ऐसी बात सुनकर समस्त यादव श्रेष्ठ वीर आकाश से गिरते हुए उस दैत्य को चमकीले बाणों से ताड़ित करने लगे राजन दीप्तमान के बाणों से आहत हो वह दैत्य लोगों के देखते देखते गेंद की भांति सौ योजन ऊपर चला गया फिर शाम के बाण का धक्का पाकर वह एक सहस्त्र योजन ऊपर चला गया जब वह पुनः आकाश से नीचे गिरने लगा तब अर्जुन ने अपने बाण से उस पर चोट की उस बाण से वह दैत्य राज योजन ऊपर चला गया तदनंतर जब वह नीचे आने लगा तब अनिरुद्ध के बाण ने उसे लाख योजना ऊपर उछाल दिया इसके बाद प्रद्युम्न के बाण से वह दस लाख योजन ऊपर उठ गया तत्पश्चात उसे पुनः आकाश से नीचे गिरते देख योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उस पर बाण मारा जिससे वह कोट योजन ऊपर चला गया इस प्रकार दो प्रखर तक वह दृत्य आकाश में ही स्थिर रह गया उसे नीचे नहीं गिरने दिया तदनंत साक्षात श्रीहरी ने उसे उसके ऊपर दूसरा बाण मारा उस बाढ़ ने संपूर्ण दिशाओं में उसको कोटि योजन तक घुमाकर समुद्रों में वैसे ही लापटका जैसे हवा ने कमल के फूल को उखाड़ उड़ाकर नीचे डाल दिया हो राजन इस प्रकार जब उस दैत्य की मृत्यु हो गई तब उसके शरीर से एक प्रकाशमान ज्योति निकली और वह चारों ओर से परिक्रमा देकर भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई उस समय भूतल और आकाश में जय के शिकार होने लगी विद्याधनिया और गंधर्व कन्याय आनंदपूर्वक आनंदमय हो आकाश में नृत्य करने लगी किन्नर और गंधर्व यशगान करने लगे तथा तो सिद्ध और चारण स्तुति सुनाने लगे समस्त ऋषियों और मुनियों ने श्रीहरि की भूल भूल प्रशंसा की ब्रह्मा रुद्र इंद्र और सूर्य आदि सब देवता वहां आ गए और श्री कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे इस प्रकार श्री गर्भ संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में शक्नी दैत्य का वर्ध नामक इकतालीसवां अध्याय समाप्त